जय मां सार दे जय मां सार दे जय मां सार दे जय मां सार दे, मा दे. मैया तेरी आरती से अंधेरा टले ले तेरी आरती से अंधेरा ट भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले जय मां सार दे जय मा सार दे श्वेत वस्त्र धारिणी हो कमल आसिनी हंस वाहिनी भी और विद्या दायनी बिन तेरी दया की कोई कैसे बोल ले बिन तेरी दया की कोई कैसे बोल ले भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले जय मां सार दे जय मां सार दे चारों दिशा में तेरा फैला प्रकाश है चीर के सागर मैया तेरा वास है चीर के सागर में मैया तेरा वास है जो तुझे पुकारे उसे पाप क्या छले जो तुझे पुकारे उसे पाप क्या छले भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले जय मां सार जय मां सार राजा की हवेली हो निर्धन की झोपरी तेरी दया है तो वो धरती पे है खरी तेरी दया है तो वो धरती पे है खरी कौन है यहाँ जो तेरा सान ले कौन है यहाँ जो तेरा सरा नले भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले जय मां शारदे जय मां शारदे आरती उतारू तेरी सुबह शाम को पा गए हैं में भैया चारों धाम को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 जय मा सार दे जय मा सार दे बोल सोचते भैया की जय